के उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद प्रथम अध्याय प्रथमाध्या चौथा ग्रंथ संबंध तृतीय ब्राह्मण में समुचित ज्ञान और कर्म से तथा तदित्लोक जीदेव इत्यादि द्वारा केवल प्राण विज्ञान से भी प्रजापतित्व की प्राप्ति का व्याख्यान किया गया अब उनके फलभूत प्रजापति की जगत की उत्पत्ति स्थिति और साहार में स्वतंत्रता रूप विभूति का वर्णन करके वैदिक ज्ञान और कर्म के वर्णन करना है। इसलिए इस ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है उस भरत कर्शके वर्णन से ही उसकी सामर्थ्य के कारण कर्मकांड विहित ज्ञान और कर्म की स्तुति हो जाएगी कहना तो यह है कि यह ज्ञान और कर्म का सभी फल संसार ही है क्योंकि इसका भय और अरति आदि से युक्त होना सुना गया है इसके अतिरिक्त यह कार्य करण रूप है तथा स्थूल व्यक्त और अनित्य को विषय करने वाला है तथा अब कही जाने वाली केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष के हेतु है इस आगामी विषय का प्रदर्शन करने के लिए भी यह कथन है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 के होने का कारण और इसकी उसकी उस उपास, उसकी, इस प्रकार उपासना करने का फल श्लोक पहला पहले यह पुरुष आत्मा ही था उसने आलोचना करने पर अपने से भिन्न और कोई न देखा उसने आरंभ में अहम ऐसे कहा इसलिए वह हम नाम वाला हुआ इसी से अब भी पुकारे जाने पर पहले अयम हम ऐसा ही कहकर उसके पश्चात अपना जो दूसरा नाम होता है वह बतलाता है क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस आत्मा संज्ञिक प्रजापति ने समस्त पापों को उचित दग्ध कर दिया था इसलिए यह पुरुष हुआ जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता है जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है भाषा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 प्रथम उत्पन्न हुए उस प्रजापति ने मैं कौन और कैसे लक्षणों वाला इत्यादि रूप रूप, से विचार कर अपने प्राण समुदाय देहेंद्रिय संघात से भिन्न कोई और पदार्थ नहीं देखा केवल अपने को ही सर्वात्म रूप से देखा तथा पूर्व जन्म के वह मैं सर्वात्मा प्रजापति हूँ इस श्रोत विज्ञान जनित संस्कार से युक्त होने के कारण सबसे पहले अहमअ्मी ऐसा कहा इसी से क्योंकि पूर्वक ज्ञान के संस्कार से उसने आरंभ में अपने को अहम ऐसे कहा था इसलिए वह अहननामा हुआ अहननामा वाला हुआ उसका श्रुति प्रदर्शित ही अहम यह नाम उपनिषद आगे बताएगी, इसी से क्योंकि कारण और प्रजापति में यह वृत्तांत घटित हुआ इसलिए इतर तरह इस समय भी उसके कार्यभूत जीवों में जब किसी को तू कौन है ऐसा कहकर पुकारा जाता है तो पहले यह मैं हूं इस प्रकार अपने को कारणभूत नाम से बतला कर फिर जो विशेष नाम को जानता है। जानना चाहता है उसे अपने विशेष शरीर का देवदत्त या यज्ञ ऐसा कोई नाम बतलाता है अर्थात जो नाम इसके विशेष पिंड के माता पिता का रखा हुआ होता है उसे बतलाता है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 प्रजापति के प्रतिबंधक का कारण रूप अभिनिवेश और अज्ञान आदि संपूर्ण पापों को क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए यह पुरुष हुआ पूर्व में ओषण किया इसलिए पुरुष कहलाया जिस प्रकार यह प्रजापति संपूर्ण प्रतिबंधक पापों का ओषण करके पुरुष रूप प्रजापति हुआ उसी प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्म की भावना के अनु अनुष्ठान रूप अग्नि से अथवा केवल ज्ञान बल से उसका पोषण करता है उसे भस्म कर देता है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 समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि ज्ञान भावना के उत्कर्ष का अभाव होने के कारण पहले प्रजापतित्व प्राप्त न कर सकना ही उसका प्रजापति है, है वह पहले प्रजापतित्व प्राप्त करता है और न्यून साधन वाला प्राप्त नहीं करता अतः वह उसे भस्म कर देता है ऐसा कहा गया है उत्कृष्ट साधन वाला अपने से भिन्न न्यून साधन वालों को साक्षात जलाही डालता हो ऐसी बात नहीं है जिस प्रकार लोक में किसी मर्यादा तक दौड़कर जाने वालों में जो पहले मर्यादा तक पहुंचता है उसके द्वारा दूसरे लोग दगे होकर सामर्थ्य हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए प्रजापति का भय और विचार द्वारा उसकी निवृत्ति यहाँ जिस प्रजापतिवरूप कर्म कांडित ज्ञान और कर्म के फल की स्तुति करने अभिष्ट है वह सांसारिक विषय से बाहर नहीं है इस बात को दिख, दिखाने के लिए श्रुति कहती है श्लोक दूसरा वह भयभीत हो गया इसी से अकेला पुरुष भय मानता है उसने वह विचार यह विचार किया यदि मेरे सिवा कोई और दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूँ तभी उसका भय निवृत्त हो गया किंतु उसे भय क्यों हुआ क्योंकि भय तो दूसरे से ही होता है वह भयभीत हो गया अर्थात वह प्रजापति जिसकी पुरुषाकार प्रथम शरीरी के रूप में व्याख्या की गई है हमारे समान भयभीत हो गया ऐसा श्रुति कहती है क्योंकि यह पुरुषभित शरीरेंद्रियवान प्रजापति आत्मनाश रूप विपरीत ज्ञान वाला होने के कारण डर गया था इसलिए उससे ही समानता होने के कारण आज भी अकेला होने पर पुरुष डरता है इसके सिवा हमने इसके सिवा हमारे समान ही प्रजापति के भी भय हे के हेतुभूत विपरीत ज्ञान की निवृत्ति का कारण यथार्थ ही हुआ। उस इस प्रजापति ने एक एक विचार किया। सिवा इसका प्रतिद्वंदी कोई और पदार्थ नहीं है तो उस आत्मनाश के कारण के अभाव में मैं किससे डरता हूँ उसी से यानी उस यथार्थ आत्मदर्शन से ही इस प्रजापति का भय विगत विस्पष्टतया निवृत्त हो गया उस प्रजापति को जो भय था वह केवल अविद्या के ही कारण था परमार्थ ज्ञान होने पर उसका होना असंभवता। यही बात शुद्धि कहती है वह क्यों डरा इसका क्या कारण है कि उसे भय हुआ तात्पर्य यह है कि परमार्थतः विचार किया जाए तो उसे भय होना अयुक्त ही है क्योंकि भय तो दूसरे से ही होता है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 जगत का निरंकुश ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म ये चारों सहसिद्ध जन्मसिद्ध है इत्यादि। शंका किंतु इनके सहसिद्ध होने पर उसे भय होना अनुपपन्न है सूर्य के साथ अंधकार का उदय नहीं हो सकता समाधान ऐसा मत कहो क्योंकि इस सहसिद्ध वाक्य का तात्पर्य उसके ज्ञान को इसके द्वारा अनुपदिष्ट बतलाने में है शंका यदि ऐसा माना जाए तो श्रद्धा तत्परता एवं प्रणिपाता की ज्ञानोत्पत्ति में अहितुता प्राप्त होगी यदि प्रजापति के समान धर्म ही ज्ञान का हेतु होगा तो जितेन्द्र श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लाभ करता है उस ज्ञान को प्रणिपात करके जानो इत्यादि प्रकार के श्रुति श्रुति वाक्यों विहित ज्ञान के हेतु की अहितुता प्राप्त होगी समाधान ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि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 निशाचरों को बिना प्रकाश के अंधकार में ही होने वाला नेत्र और रूप का रूप में कारण होता है। है योगियों का मन ही में हेतु तथा हमें चक्षु, और प्रकाश दोनों के होने पर रूप होता है इसी प्रकार सूर्य और चंद्र आदि प्रकाशों के भेद से भिन्न भिन्न निमित्तों का होता है तथा प्रकाश विशेषो के गुणवान या गुणहीन होने से भी निमित्तों के भेद हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मक्य ज्ञान में भी कही जन्मांतरकृत कर्म निमित्त होता है जैसा कि प्रजापति का कहीं तप निमित्त है जैसा कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इस श्रुति से सिद्ध होता है और कहीं आचरवान पुरुष को ज्ञान होता है श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लाभ करता है उसे प्रणिपात करके जानो आचार्य के द्वारा ही विद्याश्रद्धा को प्राप्त होती है एवं यह आत्मा द्रष्टव्य है श्रोतव्य है इत्यादि श्रुति स्मृतियों के अनुसार श्रद्धा प्रभुति और धर्मादि के हेतुओं की निवृत्ति के कारण होने से ज्ञान लाभ के नियत निमित्त है वेदांत के श्रवण मनन और निधिध्यासन तो साक्षात ने वस्तु ब्रह्म को ही विषय करने वाले हैं तथा पापादि प्रतिबंध का श्रेय होने पर आत्मा और मन का भी परमार्थ ज्ञान में निमित्त होना स्वाभाविक है इसलिए श्रद्धा और प्रणिपात आदि का ज्ञान की उत्पत्ति में अहितुत्व कभी नहीं हो सकता प्रजापति से मिथुन की उत्पत्ति प्रजापतित्व इसीलिए भी संसार का ही विषय है क्योंकि श्लोक तीसरा वह रमान नहीं हुआ इसी से एकाकी पुरुष रमान नहीं होता उसने दूसरे की इच्छा की वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परिमाण वाला हो गया उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला उससे पति और पत्नी हुए इसलिए यह शरीर अर्ध द्विदल अन्न के, एक दल के समान है, ऐसा यज्ञवं ने कहा इसलिए यह पुरुषारुषार्ध आकाश स्त्री से पूर्ण होता है वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ उसी से मनुष्य उत्पन्न हुई भाषा वह प्रजापति रममान नहीं हुआ उसने रति का अनुभव नहीं किया अर्थात वह हमारे ही समान और से भर गया क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए इस समय भी एकाकित धर्मवान होने से पुरुष अकेले में नहीं रमता रति का अनुभव नहीं करता इष्ट विषय के संयोग से होने वाली क्रीडा का नाम रति है उसमें आसक्त पुरुष के मन से इष्ट वस्तु का वियोग होने पर जो व्याकुलता होती है उसे और की के लिए उसने का नाश करने में समर्थ दूसरी वस्तु स्त्री की इच्छा, की इच्छा इच्छा यानी अभिलाषा इस प्रकार स्त्री स्त्री विषय करने पर उसे अपने देह का स्त्री से आलिंगित हुए के समान भाव हो गया सत्य संकल्प होने के कारण वह उस भाव से इतना अर्थात ऐसे परिमाण वाला हो गया किस परिमाण वाला हो गया सुश्रुति बदलाती है जिस प्रकार लोक में स्त्री और पुरुष की निवृत्ति के लिए परस्पर आलिंगित तो होते हैं वे जिस परिमाण वाले होते हैं उसी परिमाण वाला वह हो गया ऐसा इसका तात्पर्य परिमाण वाले अपने इस देह को ही द्वेधा दो प्रकार से पतित किया इम इस देह को ही इस प्रकार निश्चय करना मूल कारण से विराट की विशेषता बतलाने के लिए है दूध के सारे स्वरूप का नाशक करके होने वाले भाव की प्राप्ति के समान विराट अपने पूर्ववर्ती सारे स्वरूप का करके ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे किस प्रकार हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही विराट के सत्य संकल्प होने के कारण उसके उस शरीर से भिन्न परस्पर अलिंगित हुए स्त्री पुरुषों के परिमाण वाला एक देहांत हो गया क्योंकि वही पूर्व रूप में स्थित विराट था वही ऐसा हो गया इस प्रकार यहाँ विराट के वाचक सौ का एकतावान ये सामानाधिकरण्य है उससे उस द्विधापातन से पति और पत्नी हुए यह लौकिक पति पत्नियों के पति पत्नी नाम का निर्वचन किया गया है इसी से क्योंकि यह जो स्त्री है शरीर का ही पृथकभूत पृथक अर्थभाग है इसलिए यह शरीर आत्मा का अर्ध है जो अर्ध आधा हो ब्रगल विदल हो उसे अर्ध ब्रगल जो दो दलों में से एक दल कहते हैं अर्थात अर्ध विदल सा है किंतु स्त्री से विवाह करने से पूर्व यह इसका अर्ध ब्रगल होता है स्वश्रुति बतलाती है स्व अर्थात अपना ही ऐसा निश्चय ही यज्ञवल्के ने कहा है यज्ञ का वक्ता यज्ञवल्क कहलाता है उसका पुत्र या अर्थात अथवा ब्रह्मा का पुत्र यह पुरुषार्थ आकाश ध स्त्र से शून्य है इसलिए पुनः विवाह करने पर यह स्त्रियर्ध से पूर्ण होता है जिस प्रकार की विदलार्ध पुनः संपुटित कर दिए जाने पर वह मनुस प्रजापति अपनी पत्नी रूप कल्पना की हुई उस अपनी ही शतरूपा नाम की कन्या से संयुक्त हुआ धर्म में प्रवृत्त हुआ उस की प्रवृत्ति से मनुष्य उत्पन्न हुए लोक चौथा मिथुन के द्वारा गवादी प्रपंच की सृष्टि उस शतरूपा ने यह विचार किया कि अपने ही से उत्पन्न करके यह मुझे से ही क्यों समागम करता है अच्छा मैं छिप जाऊं अतः वह गौ हो गई तो दूसरा यानी मनु वृषभ होकर उससे संभोग गाय बैल उत्पन्न हुए तब वह घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया फिर वह गर्ध हो गई और मनु गर्धभ हो गया और उससे संभोग करने लगा इससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए तदनंतर शत्रुपा बकरी हो गई और मनु बकरा हो गया फिर वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ा होकर उसे समागम करने लगा इससे बकरी और भेड़ों की उत्पन्न उत्पत्ति हुई इसी प्रकार चीटी से लेकर ये जितने मिथुन स्त्री पुरुष जोड़े हैं, उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली वह यह शत्र स्मृति के कन्यागम संबंधी प्रतिशेध वाक्य को स्मरण कर यह विचार करने लगी यह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता है जो मुझे अपने से ही उत्पन्न कर मेरे साथ संभोग करता है यद्यपि यह तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जाती हूँ छिपाए लेती हूँ ऐसा विचार कर वह गव हो गई किंतु उत्पन्न किए जाने योग्य प्राणियों के कर्मों से प्रेरित हुई शतरूपा की ओर मनु की भी पुनः पुनः वैसी ही मती होती रही अतः मनु वृषभ हो गया और पूर्वत उसके साथ समागम करने लगा उससे गाय बैल उत्पन्न हुए फिर शत्रुपा घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ तथा उसके पश्चात वह गर्ध भी हो गई और मनु तब उन घोड़ी और अश्वश्रेष्ठों दि के समागम से घोड़ा खच्चर और गधा ये तीन एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए इस प्रकार शत्रुपा बकरी हो गई और मनु बकरा तथा वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ा हो गया और उससे समागम करने लगा यहाँ शब्द की ताम ताम ऐसी कर समझने चाहिए अर्थात उस बकरी से और उस भेड़ से समागम करने लगा तब भेड़ बकरियों की उत्पत्ति हुई इसी प्रकार आ पि आपकाभ्य चीटी से लेकर ये जो कुछ भी मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े है उसने इसी न्याय से इन सब की रचना की अर्थात इस सारे जगत को उत्पन्न किया प्रजापति की सृष्टि संज्ञा और सृष्टि रूप से उसकी उपासना करने का फल श्लोक पांचवा उस प्रजापति ने मैं ही सृष्टि ऐसे जाना मैंने इस सब को रचा है इस कारण वह सृष्टि नाम का हुआ जो ऐसे जानता है वह इस प्रजापति की इस सृष्टि में सृष्टा होता है उस प्रजापति ने इस संपूर्ण जगत को रचकर जाना किस प्रकार जाना मैं ही सृष्टि हूँ उस सर्जन निर्माण उसका सृजन निर्माण किया जाता है इसलिए वह सृष्ट उत्पन्न हुआ जगत सृष्टि कहलाता है उसने विचार किया कि मेरे द्वारा जो जगत रचा गया है वह मुझसे अभिन्न होने के कारण मैं ही हूँ वह मुझसे अलग नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने ही इस संपूर्ण जगत को रचा है इसलिए यह मुझसे अभिन्न ऐसा इसका तात्पर्य है क्योंकि प्रजापति ने सृष्टि नाम से अपने को ही कहा था इसलिए वह सृष्टि सृष्टि नाम वाला हुआ वा का सृष्टा होता है कौन जो इस प्रकार प्रजापति के समान उपर्युक्त अपने से अभिन्न जगत को अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव के सहित सारा जगत मै हो इस प्रकार जानता है प्रजापति की अग्नि देवरूप लोक फिर उसने इस प्रकार किया उसने योनि से दोनों हाथों द्वारा करके अग्नि को रचा इसीलिए ये दोनों भीतर की ओर से लोम रहित है क्योंकि योनि भी भीतर से लोम रहित ही होती है अतः या याज्ञिक लोग अग्नि इंद्र आदि को एक एक भिन्न भिन्न देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि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 देवताओं की रचना की स्वयं मृत्य होने पर भी अमृतों को उत्पन्न किया इसलिए यह अति सृष्टि है जो इस प्रकार जानता है, वह इसकी इस सृष्टि में हो जाता है इस प्रकार उस प्रजापति ने इस मिथुनात्मक जगत की रचना कर ब्राह्मणादि वर्णों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की रचना करने की इच्छा से पहले यहाँ थ और इति ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित करने के लिए है इस प्रकार से मुख में हाथ डालकर अभ्यमंथत अभिमुखता से मंथन किया उसने मुख को हाथों में मथ कर मुख रूप योनि से हाथ रूप योनियों के द्वारा ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने वाले अग्नि देव को उत्पन्न किया क्योंकि ये हाथ और मुख दोनों दाह करने वाले अग्निदेव की योनि है इसलिए ये दोनों ही दो मशून्य है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 और वह मुख रूप वीर वाला है यह बात श्रुति स्मृति सिद्ध है इसी प्रकार से उसने क्षत्रिय इंद्र इस, देवता का अनुग्राह्य और बाहुरूप वीर वाला होता है यह बात श्रुति और स्मृति में विख्यात है तथा यह यानी चेष्टा उसके आश्रयभूत से वैश्य के नियंता वसु को और वैश्य जाति को उत्पन्न किया अतः वैश्य कृषि आदि आदि कर्मों में संलग्न रहने वाला और वसु देवताओं से अनुग्रहित होता है। इसी प्रकार पृथ्वी पृथ्वीदेवत पूषा और परिचर्यापरायण शुद्र जाति के चरणों से रचा ऐसा श्रुति स्मृति जनित प्रसिद्धि से सिद्ध होता है उनके क्षत्रियदि के देवताओं की सृष्टि का यद्यपि यह मूल में उल्लेख नहीं है और वह आगे कही जाने वाली है तो भी सृष्टि की सर्वंगता का अनुकीर्तन करने के लिए श्रुति उसका कहे वेके समान उपसंहार करती है जैसा कि इस श्रुति शुरु, की व्यवस्था है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्वदेव रूप है यह इसका निश्चित अर्थ है क्योंकि सृष्ट पदार्थ सृष्टा से अभिन्न होते है और प्रजापति ने ही सब देवों की सृष्टि की है अब इस प्रकार इस प्रकरण का अर्थ निश्चित होने पर उसकी स्तुति के लिए अविद्वान के मतांतर की निंदा का उपन्यास किया जाता है क्योंकि एक की निंदा दूसरे के लिए स्तुति के लिए होती है इसलिए अभिप्राय यह है कि वहां कर्म प्रकरण में केवल याग्निक के लोक यज्ञ के समय जो अग्नि आदि देवताओं में से प्रत्येक के नाम शस्त्र और कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण एक एक को अलग अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते हैं कि इस अग्नि का आयोजन करो इस इंद्र का आयोजन करो उसे उस रूप में ठीक नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह संपूर्ण विसृष्टि देवभेद इस प्रजापति का ही है अतः प्राणारूप प्रजापति ही सर्वदेव है इस विषय में विद्वानों का मतभेद है किन्हीं का तो कथन है कि परमात्मा ही हिरण्य है और कोई कहते हैं कि वह संसारी है प्रथम पक्ष मंत्राक्षरों से सिद्ध होने के कारण परमात्मा ही रण्य गर्भ है उसे इंद्र मित्र वरुण और अग्नि कहते हैं इस श्रुति से तथा यह ब्रह्मा है यह यह यह इंद्र है, यह है यह है। प्रजापति विराट और संपूर्ण देवगण इस श्रुति से एवं इस परमात्मा को कोई अग्नि कोई मनु कोई प्रजापति कहते हैं यह जो अति अग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सर्वभूतमय और अचिंत्य परमात्मा है वही स्वयं प्रकट हुआ इन श्रुत स्मृतियों से यही सिद्ध होता है द्वितीय पक्षों अथवा संसारी ही हिरण्यगर्भ होना चाहिए जैसा कि उसने समस्त पापों को दग्ध कर दिया इस श्रुति से सिद्ध होता है क्योंकि असंसारी परमात्मा के लिए तो पाप दाह प्रसंग ही नहीं है इसके सिवा उसका भय और अरति के साथ संयोग भी सुना गया है यहाँ यह भी कहा है कि उसने स्वयं मरत हो मृत्य होकर भी अमृतो देवताओं की रचना की तथा उसने उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ को देखा इस मंत्र मंत्रवर्ण से भी यही सिद्ध होता है और कर्म विपाक प्रक्रिया में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ गर्भ प्रजापति गण धर्म महत और अव्यक्त इन्हें मनीष गण उत्तम सात्विकी गति बतलाते हैं इत्यादि स्मृति भी है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 और कौन जान सकता है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उसका उपाधि के ही कारण संसारित है नहीं स्वतः तो वह ही है इस प्रकार का एकत्व भी है और नानात्व भी इसी तरह सब जीवों का भी एकत्व और नानात्व है जैसा कि तू वह है इस श्रुति से सिद्ध होता है हिरण्यगर्भ तो उपाधि की शुद्धि की अतिशयता की अपेक्षा से प्राय परमात्मा ही है ऐसी श्रुति स्मृतिवादी श्रुति स्मृतिवादों की प्रवृत्ति है वे उसका संसारित्व ही बतलाया जाता है तथा संपूर्ण उपाधि भेद के बाद की अपेक्षा से श्रुति और स्मृति के वादों द्वारा सबका परमात्मा भाव से निरूपण किया जाता है जो शास्त्र का बल छोड़ चुके हैं तथा आत्मा है नहीं है वह करता है अकरता है इस प्रकार बहुत से तर्क कर, करते हैं तो शास्त्रों को दुर्विज्ञेय कर दिया है इससे उनके निश्चय होना कठिन हो गया है किंतु जो केवल शास्त्र का ही अनुसरण करने वाले और दर्पहीन पुरुष हैं उन्हें तो शास्त्र का देवतादि विषय अभिप्राय प्रत्यक्ष के समान निश्चित है इतना निश्चय हो जाने पर अब एक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 प्रजापति के द्वारा जो कुछ अपने वीर्य से द्रवात्मक रचा गया है वह सोम ही है यह सब इतना ही है इससे अधिक नहीं है वह क्या है यही की द्रवात्मक होने के कारण सोम पोषक अन्न है और उष्णता तथा रुक्षता के कारण अग्नि अन्नाद है यहाँ यह निश्चय होता है कि सोम ही अन्न है अर्थात जो भक्षण किया जाता है वही सोम है इसी प्रकार जो ही अत्ता भक्षण करने वाला है वही अग्नि है अर्थ के बल से ही ऐसा निश्चय किया जाता है कहीं हवन किया जाने वाला होने से अग्नि भी सोमपक्ष का ही हो जाता है और कहीं यजना किया जाने वाला होने पर अत्ता होने के कारण सोम भी अग्नि ही माना जाता है इस प्रकार अग्निशोमात्मक जगत को आत्मभाव से देखने वाला पुरुष किसी भी दोष से लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापति हो जाता है वह यह प्रजापति ब्रह्मा की अति सृष्टि अर्थात अपने से ही बड़ी हुई सृष्टि है वह क्या है इस पर श्रुति कहती है क्योंकि प्रजापति ने देवताओं को अपनी अपेक्षा श्रेयस प्रशस्त रचा है इसीलिए है प्रजापति की यह सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्यों है इस पर श्रुति कहती है क्योंकि इसने स्वयं मरण धर्मा होने पर भी कर्म ज्ञान रूप अग्नि से अपने समस्त पापों को दग्ध कर इन अमृत